जतिन ने अब जाकर यहाँ की शांति को महसूस किया फिर उसने पूछा आप लोग इतने शांत क्यों हैं कुछ बोलते क्यों नहीं ट्रिन ट्रिन जब तक कोई जतिन की बातों का जवाब देता तब तक अचानक से ऑफिस का टेलीफोन बज उठा हेलो सुनिधि ने फोन उठाते हुए कहा क्या क्या कहा आपने सिटी म्यूजियम में चोरी होगी सर्विलांस हार्ड डिस्क चेंज हुआ है कुछ गायब नहीं हुआ है तो फिर इस चोरी के बारे में पता कब चला वाह जतिन ने हैरानी के साथ कहा और फिर उसने विक्रांत की तरफ़ देखते हुए कहा देखा मैं जानता था मुझे कभी भी गोल्डन पिलर वाली बात पर यकीन ही नहीं था लेकिन विक्रांत ने जतन की बातों को इग्नोर कर दिया और फिर उसने नैना की तरफ देखते हुए कहा नैना मैं ये कह रहा था कि तुम अभी एक हफ्ते की छुट्टी पर जा रही हो तो फिर क्यों नहीं तुम मेरे साथ इगतपुरी के जंगल की ट्रिप माराओ वैसे विक्रांत का मकसद कुछ और ही था वो जंगल में नैना के साथ जाकर इन्वेस्टिगेशन तो करना ही चाहता था लेकिन इसके साथ ही वो नैना के साथ अकेले में वक्त बिताने का फायदा भी उठाना चाहता था वहाँ जंगल में जाने के बाद वो मकबरे के चोरों को पकड़ने के साथ ही गोल्डन पिलर के बारे में भी पता लगाने की कोशिश तो करने वाला था लेकिन इसके साथ ही वो जंगल के सन्नाटे में नैना के साथ रोमांस करने का मौका भी नहीं गंवाना चाहता था इसीलिए जैसे ही विक्रांत ने सुना कि नैना को एक हफ्ते की छुट्टी पर भेजा गया है, तब तुरंत ही उसके दिमाग में ये आइडिया आया कि नैना को भी साथ में जंगल में ले जाया जाए। अगर इस इस केस मतलब बाई लक इगतपुरी के जंगल में सच में गोल्डन पिलर मिल गया तब तो मजा ही आ जाएगा। सर मैं भी चलूंगा अभी नैना ने विक्रांत की बातों का जवाब भी नहीं दिया था की अचानक से वहाँ किसी की आवाज आई बाद में पता चला की ये रितेश था वो भी विक्रांत के साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए जंगल में जाना चाहता था लेकिन रितेश की इस इच्छा ने विक्रांत का पूरा मूड खराब कर दिया रितेश के जाने से तो उसके पूरे अरमानों पर पानी फिर जाएगा तुम तुम क्या करने जाओगे वहां वहाँ बहुत भयानक जंगल है पता भी है तुम्हें विक्रांत ने रितेश को आंख दिखाते हुए कहा हाँ पता है तभी तो कहा मैं पहले भी कई बार सारे जंगल में ट्रैकिंग कर चुका हूं और मुझे काफी एक्सपीरियंस है रितेश ने कहा ओ भाई वहां ट्रैकिंग नहीं करनी है वहां पर चोरों को पकड़ना है और उसमें तुम्हें मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है आई थिंक विकांत ने रितेश को चुप कराते हुए कहा वो किसी भी कीमत पर रितेश को अपने साथ ले जाने के लिए रेडी नहीं था अरे तुम क्या करने जाओगे तुम रास्ता बहुत जल्दी भूल जाते हो याद है जब तुम्हें तुम्हारे साथ हम लोग ट्रेकिंग पर गए थे अमित ने रित की तरफ आंख मार कर इशारा करते हुए कहा दरअसल अमित पहले ही विकांत का इंटेंशन समझ चुका था इसलिए वो अपनी तरफ से रितेश को रोकने की कोशिश कर रहा था वैसे भी रितेश बस नॉर्मली ही जाना चाहता था उसका जंगल में जाने का कोई खास इंटेंशन नहीं था इसलिए जब अमित ने उसे रोकने का इशारा किया तो फिर उसने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया वैसे भी नैना मैडम इस वक्त छुट्टी पर हैं और वो घूमने के लिए जा रही हैं। लेकिन तुम कैसे जा सकते हो यहाँ ऑफिस में इतना काम है और तुम्हें घूमने की पड़ी है अमित ने कहा लेकिन मैं मैं ये रितेश कुछ कहने की कोशिश कर रहा था लेकिन कुछ कह नहीं सका हाँ क्या अब इन्वेस्टिगेशन नहीं करना है अब जाकर जतिन को समझ आया है कि यहाँ पर इतनी शांति क्यों पसरी हुई है उसने बेहद उत्तेजित होते हुए कहा यह हेड क्वार्टर वालों को कुछ अता पता नहीं है मैं इतने दिन से केस की इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ हूँ और ये लोग अब हमें इन्वेस्टिगेशन करने से कैसे रोक सकते हैं मैंने तो दो एक्सपर्ट्स को भी मदद के लिए बुला लिया है अब उन दोनों का क्या करूँ मैं वो लोग तो अब आ भी रहे होंगे और मुझे उनसे फालतू में डिनर भी करवाना पड़ेगा कोई बात नहीं तुम डिनर करवा देना मैं पे कर दूंगी तुम्हें नाराणा जतिन को शांत कराते हुए कहा अरे नहीं मैडम पे करने की बात नहीं है वो तो मैं कर ही दूंगा जतिन ने कहा लेकिन ये लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं मतलब किस आधार पर ये लोग हमें इन्वेस्टिगेशन करने से रोक सकते हैं जतिन ने कहा और, और ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है गोल्डन पिलर की बात है पूरा का पूरा खजाना है अगर ये वाकई में हमें मिल गया ना तो फिर ये पूरे देश के लिए बहुत बड़ी बात होगी बहुत बड़ा खजाना है ये इट्स ओके okay. विक्रांत ने बीच में बोलते हुए कहा, तुम अपना इन्वेस्टिगेशन जारी रखो। नैना मैडम और मैं तुम्हारा फुल सपोर्ट करेंगे टेंशन मत लो इसके साथ ही अमित तुम थोड़ा ये पता करने की कोशिश करो कि मकबरे के चोरों को गोल्डन टॉम्प के भीतर मौजूद तालाब के पत्थरों से क्या जानने को मिला था हाँ नैना ने कहा देखो अगर तुम हमारे इन्वेस्टिगेशन के रेंज को थोड़ा छोटा कर सकते हो और तुम हायर अपनी चिंता मत करो भले ही मैं अभी छुट्टी पर हूं और हायर हमें केस पर काम नहीं करने दे रहा है लेकिन फिर भी अगर हम इस केस को सॉल्व कर ले गए तो ये उनके मुंह पर बड़ा तमाचा होगा सही बात है अमित ने भी नैना की बातों से सहमति जताते हुए कहा मेरा मन तो सबसे पहले उस कमीने देवाशीष के मुंह पर थप्पड़ जड़ने का है बहुत घमंड है उसको बस कैसे भी करके उस कमीने को जवाब देना है मुझे तब ठीक है मैं आगे इन्वेस्टिगेट करने का काम कंटिन्यू रखता हूँ देखता हूँ और क्या क्या पता चल सकता है